अब राजा ययती के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यधु इनसे चला यदुवंशुवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। अजमीर देवमीर सूरसेन और सूरसेन के बेटा हुए आनंद झुंडवी आनंद झुंदवी इन्हें क्यों कहा जाता है कि क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो देवताओं ने खूब बाजे बजाए थे इसलिए इनका नाम पला आनंद और दूसरा इनका नाम था वसुदेव इन्हीं वसुदेव जी का विवाह देवक महाराज जी के साथ कन्याओं से हुआ सातवी जो इनकी पत्नी थी वो थी माता देव जी और माता देव जी से आठ पुत्रों का जन्म हुआ और एक कन्या का जन्म हुआ और आठ दूसरों में जो आठवे थे वो भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो हुआ मथुरा में लेकिन भगवान का जन्म उत्सव जो है वो गोकुल में मनाया। भगवान श्री कृष्ण ने चार वर्षों तक गोकुल में अपनी लीला करी और इसके बाद जब भगवान पाँच वर्ष के हुए तो भगवान श्री राम वृंदावन में शक्ति वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने दस वर्षों तक लीला करी और जैसे ही प्रभु ग्यारह वर्ष के हुए तो भगवान वृंदावन से मथुरा में आ गए और ग्यारह वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा चौबीस वर्षों तक की आयु में भगवान ने मथुरा में लीला करी और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है क्योंकि जब जरासन ने इनके इनके ऊपर सत्रह बार आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना को मारा पर जरासन को नहीं मारा क्यूँ भगवान ने कहा ठीक है पचित्रा नाम साधु नाम विनाश है दुष्टों का विनाश करने के लिए आयो घर घर कहा ढूंढने जाऊँ की जरासन लेकर आ जाता है और हम घर बैठे मार देते है जब इसने अठारवा आक्रमण किया तो भगवान ने फिर इसकी सेना को मारा और भगवान भागे प्रभ श्री पर्वत पर प्रभा श्री पर्वत पर गए भगवान वहाँ ऐसी भगवान कूदे पानी में चले गए और पानी के माध्यम से भगवान द्वारिका में आ गए और द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण आये उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की 25 वर्ष की आई आई इस तरह से भगवान ने द्वारिका में विवाह किए भगवान की संतानें हुई भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया अपने वंश को खत्म करवाया और 125 साल की लीला पूर्ण कर भगवान अपनी नित्य गोलुक धाम को चले गए परिषद हो गई कृष्ण कथा परीक्षक जी ने कल सुना थी कृष्ण कथा बोले सुना तो थी और कितनी सुना मथुरा में जन्म हुआ गोकुल में जन्म स्तम्भ बना भगवान इतने वर्ष यहाँ रहे वहां रहे सुना तो थी परीक्षक जी महाराज जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं बोले प्रभु जिस प्रभु ने हर समय हमारे पूर्वजों की रक्षा की हर संकट से हमें हमारे पूर्वजों को बचाया उनकी इतनी सी कही हरे दूसरों की क्या बात कहे जिस वक्त अश्व थामा जी ने ब्रह्मस्त्र चलाया और उस ब्रह्मस्त्र ने जब मुझे पीड़ा दी तो प्रभु ही तो चक्र लेकर आए थे तो, जबकि चक्रा नहीं था गदा थी सुख महाराज जी ने पहले क्षेत्र में बताया है कि उत्तरा के पेट में भगवान गधा लेकर गए थे अब परीक्षक जी बोलते चक्कर आ रहा है। इसलिए कहते गधहा चक्र बोले गधा तो थी लेकिन भगवान ने इतनी तेज गधा को घुमाया तो वो चक्रा लग रहा था परीक्षण महाराज जी को इसलिए परीक्षक जी कहते है की जिस भगवान ने चक्रे से रक्षा कर उनकी कथा आपने इतनी सी सुना दिया मैं जानता हूँ अब चार दिवस हो गए और अब मेरे पास कितने दिन है तीन दिन मैं भूखा प्यासा हूँ आप ये सोचते बोले नहीं प्रसन्न आपके द्वारा जो भगवान के अन्याय चरित्रों को मैंने सुना उससे मेरी भूख प्यास दूर हो गई प्रभु अब मैं कृष्ण लीला आन का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ आप मुझे विस्तार से कृष्ण चरित्र का श्रवण करवादेव जी प्रसन्न हो अब भगवान की कृपा से हम दक्तेश्वर में प्रवेश करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम रा, अब जो है हम दक्तेश्वर में प्रवेश करते देवक महाराज जो थे उसके सबसे पहले तो सूरसेन महाराज जी जिनका आपने सुना सूरसेन महाराज जी की दो पत्नी एक इनकी पत्नी जो क्षत्रिय थी और एक वैश्य थी जो इनकी पत्नी क्षत्रिय थी इनसे श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ और जो वैश्य थी इनसे नंद महाराज जी का जन्म हुआ श्री वसुदेव जी का विवाह देवक महाराज जी की सात कन्याएं थी और उन सातों के संग वसुदेव जी का विवाह हरि हरिवंश प्राण के अनुसार पैतीस मेंव वंश की, है। की पांच कन्या थी जिनके अंदर रोहिणी इंद्रा बैसाखी भद्रा सुना सुन मानी ये पौरव वंश की कन्या थी ये भी श्री वसुदेव जी की पत्निया थी और देवक महाराज जी की साध कन्या थी सहदेवा शांति देवा श्रीदेवा देवरक्षिता व्रत देवी उपदेवी और देव ये सात पत्निया थी हरिवंश प्राण के अनुसार कथा आती है माँ रोहिणी ने एक कन्या को जन्म दिया जन्म के बाद वे कन्या मर गई लेकिन मरते वक्त उस कन्या ने अपने आप को बहुत कोसा बहुत कोसा कन्या ने अपने आप को क्या कौशा कन्या ने की मैं भगवान के वंश में अवतारित हुई जन्म हुआ पर मैं भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकती इस तरह जब रोहिणी से उस कन्या ने अपने कर, जब शरीर का त्याग कर दिया रोहिणी माता के द्वारा फिर यही कन्या दोबारा आई देवकी के द्वारा फिर इनका नाम क्या पड़ा बोलो सुभद्रा मैया हरिवंश काल में चरित्र आता है रिहाजा कथा को आगे लेकर चलते हैं। जब देवकी से विवाह हुआ कंस के कुछ रहन सहन ठीक नहीं थे तो सारी जनता कंस को बुरा भला कहती। थी देवक महाराज जी के पुत्र भाई थे उग्रसेन महाराज उग्रसेन के नौ बेटा और पांच जनियां थी और नौ बेटों में उग्रसेन महाराज जी के बेटा थे वो थे कंस इसलिए कंस जो थे भगवान श्री कृष्ण की मैया देवकी के चचेरे भाई थे देवकी का विवाह जब वस्तुदेव जी से हो रहा था और जब उसकी विदाई हुई ऐसा रोए कंस ऐसा रोहे को किसके आंसू थे वो बोले मगरमच के आ लोगों को दिखाने के लिए मारसूस ने बहा रहा था अरे जनता ने कहा देखो ये कितना अपनी बहन से प्रेम करता है कितना रो रहा है अब तो कंस ने कहा मेरी बहन मैं तुझे घर तक नहीं छोड़ने छोड़ मैं तुम्हें। इसने रथ पर बिठाया बोलो भक्त भगवान की जय श्री बाल कृष्ण की जय अब कंस ने रथ पर बिठाया वसुदेव देव को बोले मैं रथ हाँ मैं रथ चलाऊंगा और मैं देव को उसके घर छोड़ने रथ चलाकर जब जाने लगा देवताओं ने बोला ऐसे ही प्रेम दिखाता रहेगा तो इसका अंत कब आएगा देवताओं ने कहा हमको ही कुछ करना पड़ेगा आकाशवाणी अरे ओ मूर्ख जिस बहन के लिए इतना प्रेम दिखा रहा है उसकी आदमी संतान तेरा काल हो, अरे अब तो कल भी घबरा गया बोले जाने तो तू नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम जय हो प्रभु, जय हो प्रभु जय जयो प्रभु आए प्रभु मैंने आए प्रभु जय हो जय हो जय प्रभु जय हो अरे अरे प्रभु यहाँ आए न प्रभु ये हमारे बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं बहुत अच्छे भक्त है बहुत अच्छे, है, अच्छे वैष्णव हैं, और बहुत वैष्णव की अच्छी सेवा करते है प्रभु कुंभ है कुंभ सब कुशल मंगल है प्रभु आपका जो है हमारे विद्यालय परिवार जो है हमारे कुपाजी हैं, तो इनके परिवार की ओर से आपका स्वागत है आप आए और हमें बहुत अच्छा लगा तो आपने हमें सेवा का मौका दिया भगवान अपन कृपा बनाए रखे सदैव कृपा बनाए रखे हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा तो इस तरह प्रभु तो इसी प्रकार से जो है देवताओं ने कहा कि अगर इसी तरह ये प्रेम दिखाता रहेगा तो इसका अंत नहीं आने वाला तो हमको कुछ करना पड़ेगा देवताओं ने आकाशवाणी कर दी बोले अरे तन जिस बहन के लिए इतना प्रेम दिखा रहा खुशी की आजवी संतान तेरा काल होगी अब हुआ ये की जाने तो जहाँ न कंस ने रथ रोक दिया पुत्र या नीचे तलवार देव की बाल पकड़ रही है और तलवार यहाँ रह गई अब वस्देव जी सोचते हैं कि अगर मैं तलवार निकालता हूँ जितनी देर में मैं निकालूगा उतनी देर में तो कंस मेरी पत्नी के गले पर ही चला गया तो क्या करना चाहिए बोले शत्रु जब बलवान हो तो शत्रु के चरणों में चले जाना चाहिए वसुदेव जी ने कहा कंस तुम्हें अपनी बहन के संग इस प्रकार ऐसी अत्याचार नहीं करना चाहिए स्त्री को मारने से ब्रह्म घटता है आयु घटती है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए उस वक्त जो है कंस ने कहा आकाशवाणी की अब तुमने तो नहीं सुनी बोले आप सुनी। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है देवकी की संतानों ऐसी भय है मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्या वचन देता हूँ कि देवती की जितनी संतानें होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा तो इस प्रकार ऐसी जो है बोले ठीक है पहली संतान होती जिस बच्चे का नाम था अरे बोले कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भाई थे उनका नाम क्या था कीर्तिमान बड़ा सुंदर बालक था वसुदेव जी ने इस बच्चे को लिया और लेकर गए उसे कंस महाराज के पास लेकर ले गए बच्चा मामा जी को देकर मुस्कुराया मामा जी को दया मामा जी ने कहा वसुदेव जी मुझे इससे कोई भय नहीं है ये है पहला बालक पर मेरा जो काल है वो आठवां बालक है इसलिए आप इसे लेकर चले जाइए देवताओं ने बोला फिर से प्रेम दिखाना शुरू कर दिया अगर ये ऐसे प्रेम दिखाता रहेगा तो इसका अंत कब आएगा तो देवऋषि नारद जी देवताओं की ओर देवताओ से आ गए एक हमारे वैष्णव आचार्य बड़ा प्रसंग बताते हैं अच्छा लेकिन भागवत का वो नहीं है बोले देव ऋषि नारद जी कमल का फूल लेकर आए और कंस महाराज को कहा कंस महाराज को बड़े सम्मान देते थे देवऋषि नारद जी हमारे ऐसे परम भागवत है चाहे देवताओं चाहे असुरों सब इनको सम्मान देते हैं और वैष्णव कहते ही उसने देव ऋषि नारद जी आए तो कंस महाराज ने कहा जय हो गुरुदेव आपकी जय हो कैसे आना है? देव ऋषि नारद जी ने कहा कंस महाराज आपने देव जी के पुत्र को छोड़ दिया बोले महाराज वो तो पहला बालक था मेरा काल जो है वो आठवां बालक था उस वक्त जो है देवऋषि नारद जी ने उन्हें कमल का फूल दे दिया कमल के फूल पर आठ पंखड़िया होती होती कमल का फूल दे दिया बोले गिनो इसे अब संत के लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बोले क्या हुआ देव नारद जी बोलते ये हुआ कि जैसे कमल में आठ पंखड़िया है तो देवती के बच्चे भी आठ ही होंगे और तुम्हारा काल कौन से नंबर का होगा ये कोई गारंटी नहीं है पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है आठवा भी हो सकता है इसलिए ये सब तुम्हारे काल है हम तो कंसने का भाई बुलवाओ उस बच्चे को बुलाया कीर्ति मान जी को ढेर पटक दिया ढेर पटक दिया हमारे उन्हें पटक दिया इसी तरह नाम का दूसरा बालक हुआ उसने भी कर, उसे भी कंस ने मार दिया हरिशंघ नाम का तीसरा बालक हुआ कंस ने उन्हें भी मार दिया और पतंग नाम का देव की मैया का चौथा बालक हुआ और उसे भी कंस ने मार दिया शूद्रवृत नाम का पांचवा बालक हुआ उसे भी कंस ने मार दिया और धरणी नाम का छठा बालक हुआ उसे भी कंस ने मार दिया इतना तरह छह के छह पुत्र थे उसे मार दिया लेकिन वास्तव में वो मरे नहीं यहाँ से गए और बलि महाराज जी के पास ये बच्चे चले गए अब शेष महाराज जी भगवान कृष्ण के पास प्रभु तो हमको वरदान चाहिए भगवान ने कहा तुम्हें वरदान की क्या जरूरत है तुम जो तो शेष सब कुछ खत्म होने के बाद तुम रहे थे तुम्हें वरदान की क्या जरूरत है बात सुनिए जब आप श्री राम जी बनकर गए तो हमें तो अपना लक्ष्मण भाई छोटा बना हुआ क्या बोले हम आपको कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हम छोटे भैया और आप हमारे बड़े भाई थे लेकिन प्रभु अब हमारी ये प्रार्थना है कि अब हम आपके बड़े भाई बनकर जाएंगे तो हमें जाने दीजिए भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ अब ये आ गया अब जब ये इनको भगवान ने देवकी घर में भेज दिया तो भगवान सोचने लगे तो गड़बड़ हो गई मामा जी ने छह भाइयों को तो मार दिया अब मामा जी के इनको पकड़ेंगे इनको मारेंगे तो मामा जी को पटक देंगे और जब ये मामा जी को पटक देंगे तो हम क्या करने जाएंगे उस वक्त भगवान ने योग माया को बुलाया बोले योग माया की जाए योग माया जी को बोल भगवान ने कहा योगा तुम एक कार्य करो ये जो देव के पेट में सातवा बालक आ गया उसे निकालो और जो वास्तव में उसकी माँ है रोहिणी उनके पेट में डाली जब तुम ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें शांता कांता भद्रा दुर्गा भवानी कई कई नामों से तुम्हारा घर घर में पूजन होगा किसने मान्यता भी भगवान कृष्ण ने देवी को मानता भी लेकिन हमारे कुछ लोग भगवान को ही भूल गए जिसने देवी पूजा को लाया ब्रह्म विवृद्ध प्राण के प्रगति ब्रह्म विवृद्ध प्राण के कृष्ण जन्म जन्मकांड के अनुसार कृष्ण जन्म जन्मकांड और प्रगति कांड में लिखा है हाँ प्रगति कांड में लिखा है कि सबसे पहले दोनू धाम के अंदर भगवान ने देवी का पूजन किया क्यूँ किया भगवान को जरूरत नहीं है मैं मानता दूंगा सब लोग मानता देंगे जब बड़ा आदमी कुछ कार्य शुरू करता है दूसरे भी उसके चलने लग जाते करने लग जाते हैं और अफसोस आज जो है जिस भगवान ने दुर्गा देना को इतनी मानता दी घर घर के पूजन में बनाया लेकिन उनको मानने वाले लोग जो भगवान को ही भूल रहे भगवान से बिहेव कर रहे हैं भगवान से नफरत कर रहे हैं उन्हें शिक्षा लेना चाहिए यहाँ पर योग माया को भगवान ने कहा और जल्द ही मैं देव जी का आठवा पुत्र बनकर जाऊंगा तुमने श्रोता की बेटी बनकर चले जाऊंगा अब यहाँ पर एक बात के लिए हमको महाभारत में जाना पड़ेगा भगवान ने कहा जो वास्तव में इनकी माँ उनके पेट में डालते महाभारत और गर्ग सविता के गौंड कांड में कथा आती है जिस वक्त ऋषि की कितनी पत्निया थी कल आपने सुना सत्रह पत्निया थी तो सत्रह पत्नियों में से जो माता कद्रु थी ना माता कद्रू ने हजारों सर्पों को जन्म दिया और उन सर्पों में कौन थे कालियानाथ कक्षक नाथ वासुकी नाथ शेष नाथ गर्गसंता में भी ऐसा लिखा है गोलूकान के अंदर और यही माता कद्रु जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी वो माँ रोहिणी बनकर आ गया और जो कश्यप ऋषि थे वो वसुदेव जी बनकर आ गया और जो माता अदिति थी वो देव जी बनकर आ गई तो भगवान कह रहे हैं कि जो इनकी वास्तव में है, रोहिणी जो कदरुती पेल उसके पेट में डाल दिया बलराम जी के अवतार की कथा का वर्धन कहीं वर्धन कहीं नहीं मिलता या ब्रह्म वृद्ध प्राण देख ले भागवत देख ले केवल गर्ग सविता में, में है केवल गर्ग सविता में लिखा है कि बलराम जी का अवतार कैसे हुआ यहाँ योग माया ने बलभद्र जी को निकाला और पेट में डाल दिया किसके रोहिणी के पांच दिन माँ रोहिणी के पेट में रहे भगवान और पांच दिन में जबकि माँ रोहिणी तो वसुदेव जी के पास भी नहीं थी वस्तुदेव जी तो मथुरा में थे और माँ तो गोकुल में थी थे सत्य सनातन देखे तो सर इसकी बारीकी मैं हमारे भी ऐसी माता है जिनके पति नहीं थे ताक़ ताक। फिर भी जन्म हुआ भगवान का तो रोहिणी के पेट में डाल दिया योग माया ने श्री शेष जी को पांच दिन रोहिणी में रोहिणी के क्रम में रहे भादव मास की पूर्णिमा के दिन श्री बलभद्र जी का अवसार हो गया गुल बलभद्र महाराज इस तरीके से यहाँ पर जो है योग माया को कहा आप भागवत के अनुसार जो है आप इन्हें निकाल दिए योग माया ने देवकी के गर्भ से सातवें बालक को निकाला और रोहिणी की गर्भ में ना अब तो पूरे मथुरा में शोर मच गया कि देवकी का सातवा पुत्र गिर गया गर्भपात हो गया मुस्कुराने लगा दे हमारे भाई से पहले किशन खुशन दिया और कंस को तो यह नहीं पता था कि तुमको ही छिटका देना धन्य भगवान का धन्य भगवान की कृपा तुमको कुछ मौका दे दिया भगवान ने अब समय आया आठवें पुत्र बनकर अब भगवान पेट में भगवान जब माता देवकी जी के गर्भ में आये तो देवकी जी के शरीर से रोशनी निकलने लगी तेज बढ़ गया जो कंस हफ्ते महीने में कारागर में आता था उसने रोज चक्कर लगाना शुरू कर दिया और कंस को विश्वास हो गया कि इससे पहले देवकी के मुख पर मैंने इतना तेज नहीं देखा अब मुझे विश्वास होता है कि मेरे काल में अब गर्भ में मेरा काल आ गया है अब हम क्योंकि आप सब वैष्णव हो और वैष्णवों के बीच में ही इस वैष्णव तत्व का खुलासा हो सकता है दूसरे लोगों में तो। दूसरे लोग अभी तक तो विष्णु में ही फसे आगे गए ही नहीं कृष्ण कौन है उनकी, उनका ये कहना है कि विष्णु जी ने कृष्ण उतार लिया वो ऐसा कहते लेकिन नहींता शांस कला पुन कृष्णा कुछ भगवान स्वयं इंद्रा आदि वही कुलम लो का मुझे कृष्ण तो स्वयं भगवान है वो किसी के हंस नहीं है विष्णु अवतार कौन है बलराम जी जब आप 24 अवतार गिनते हो तो 24 अवतारों में 18वां गिनते हो राम और लक्ष्मण जी क्यों नहीं गिनते है? और उन्नीस में गिरते हो बलराम और बलराम के बोलते बीते श्री कृष्ण जी द्वापर में बलराम जी को गिर गए लेकिन श्वेता जी में लक्ष्मण जी को नहीं गिरी तो मेरे भाई बलराम जी अवतार हैं वो विष्णु जी के हंस हैं लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण कब आते हैं सत्यु की कितनी आयु है सत्रह हजार नहीं, सत्रह लाख अट्ठाईस हजार त्रेता युग बारह लाख छियानबे हजार द्वापर युग चार लाख चौसठ हजार और कलयुग चार लाख बत्तीस हजार जब ये एक हजार मर्तबा घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का क्या बनता है एक दिन बनता है यानी कि चार युग कितने होते हैं तालीस लाख 20 हजार वर्ष के चार होते हैं और जब ये 71 वन न जब इकहत्तर मनतवा घूमते हैं तो एक मनमंत्र होता है क्या होता है एक मनमंत्र यानी कि एक मनु अपनी गवर्नमेंट पूरा करते हैं 30 करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन मनता है एक दिन चार अरब पैतीस करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है तो ब्रह्मा जी के दिन और रात मिलाकर यानी के आठ अरब चौसठ करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन होता है जब अट्ठाईसवा द्वापर युग आता हैगा तब भगवान श्री कृष्ण आते हर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवसार नहीं होता हैगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे की जय ग्रंथ राज श्रीमद भगवान की जय तो हर द्वापर युग में भगवान नहीं आते जब अट्ठाईसवा द्वापर युग आता है यानी कि मैंने आपको गिनती बताई ना द्वापर युग और ये कि जिस द्वापर युग में हम बैठे हैं जिस युग में हम बैठे हैं इसको कहते हैं शवेत वराह कल्प इसी ही वराह कल्प में भगवान कृष्ण आए इसके द्वापर युग में अट्ठाईस चैतन्य महाप्रभु भी आए महाप्रभु जो है इसी में आए मतलब इसी सवित वरा कल्प के अंदर आए और इसी प्रकार से वेदव्यास जी की जो है जी वेदव्यास जी की जो है वो इसी सवित वरा कल्प के अट्ठाईस तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हम ऐसे सवित वरा कल्प में बैठे हैं जिसमें महाप्रभु आए भगवान श्री कृष्ण आए विधभ जी आए तो हम बहुत भाग्यशाली है और हम इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, की तो जब हम कलयुग में बैठे हैं, और कलयुग की बड़ी महानता बताई गई है। बचाई सत्युग्रेता द्वापर के लोग तरसते है की काश कलयुग में कि तो कलियुग के अंदर जो है बड़ी सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है यद फलम ना की कथा न समाधि तत्फलम नरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे क्रिष्ना, हरे, क्रिष्ना, क्रिष्ना, क्रिष्ना, हरे